भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन सिद्धांतों का विचार प्रभाकर मत न्याय विशेषिक की तरह ये लोग भी जगत की सत्ता मानते हैं इंद्रियों के द्वारा जगत की सत्ता का ज्ञान होता है सवर ने द्रव्य गुण कर्म तथा तो अवयव का उल्लेख अपने भाष्य में किया है प्रभाकर ने प्रकरण पंचिका में द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय संख्या शक्ति तथा सादृश्य को पदार्थ माना है इनके लक्षण और भेद बहुत अंश में वैशेषिक मत के समान हैं। प्रभाकर का कहना है कि अग्नि में दाहकता शक्ति है जिससे वह दहन करती है और जिसके अवरुद्ध होने से आग रहने पर भी दाह नहीं होता इसी प्रकार सभी वस्तुओं में अपनी अपनी एक शक्ति है जिसके रहने से ही प्रत्येक वस्तु अपना कार्य कर सकती है यह एक भिन्न पदार्थ है इसी प्रकार सादृश्य भी एक भिन्न पदार्थ है न्यायिक लोग इन दोनों पदार्थों का क्रमशः अभाव तथा गुण में समावेश कर लेते हैं गुण आदि में रहने के कारण संख्या भी एक भिन्न पदार्थ माना जा गया है दो आयुष सिद्धांतों में संवाय संबंध होता है दो नित्य पदार्थों में नित्य है और नित्य तथा अनित्य पदार्थों में एवं दो अनित्य पदार्थों में प्रभाकर इसे अनित्य मानते हैं यह अनित्य देख पड़ता है नित्य का ज्ञान अनुमान से होता है जाति और व्यक्ति में संवाय संबंध है व्यक्ति के रहने से वह रहता है और उसका नाश होने से नष्ट हो जाता है जिन द्रव्यों का प्रत्यक्ष हो उन्हीं में जाति रहती है अन्यत्र नहीं जाति व्यक्ति से भिन्न है द्रव्य क्षेत्र जल वायु अग्नि आकाश काल आत्मा मनस तथा ये द्रव्य हैं। इनका स्वरूप न्याय वैशेषिक के समान ही है फिर भी कुछ अंतर है जिसका उल्लेख नीचे दिया जाता है शीत और उष्ण स्पर्श के भेद रहने पर भी यह वही वायु है इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार वायु का साक्षात प्रत्यक्ष प्रभाकर माना है केवल पृथ्वी से ही भौतिक शरीर बनता है अन्य भूतों का शरीर में सर्वथा अभाव है जरायुज अंडज तथा श्वेतज ये तीन ही प्रकार के शरीर होते हैं इन्हीं में भोग होते हैं वृक्षादियों का उद्भिज शरीर नहीं होता क्योंकि इसमें भोग नहीं होता आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता आत्मा है, माम जानावी अपने को जानता हूँ यह वाक्य गौण अर्थ में प्रयुक्त होता है तम कोई पृथक द्रव्य नहीं है गुण वैशे मत के चौबीस गुणों में से संख्या विभाग पृथकत्व तथा द्वेष को हटाकर उनके स्थान में वेग का समावेश कर इक्कीस गुण प्रभाकर मानते हैं इनके स्वभाव वैशेषिक के गुणों के समान है किंतु प्रभाकर मत में वैशेषिक मत के समान चौबीस गुण है केवल शब्द के स्थान में नाद तथा उसके गुण का समावेश किया है यह न्याय सिद्धांत मालाकार का कथन है नाद शब्द का असाधारण धर्म है और इसका कान से ज्ञान होता है कर्म को प्रत्यक्ष गोचर न मानकर उसे अनुमेय इन्होंने माना है जब कोई वस्तु क्रियाशील होती है तो हमें क्रिया नहीं दिखाई पड़ती किंतु उस वस्तु का एक स्थान से संयोग और दूसरे से विभाग होता हुआ दिखाई पड़ता है संयोग और विभाग गुण हैं, इन्हीं गुणों से कर्म का अनुमान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भट्टमत के लोग मात्र को तथा प्रभाकर मत के लोग संयोग समवाय संयुक्त समवाय एवं संबंध विशेषणता ये चार सन्निकर्ष मानते हैं